परम पूजनीय स्वामी जी परम पूजनीय आचार्य जी भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों मैं आपके सामने कुछ देशों की स्वतंत्रता की और स्वदेशी आंदोलन की कहानी कहना चाहता हूं हम सब भारत स्वाभिमान में लगे हुए कार्यकर्ता अक्सर अपने मन में ये प्रश्न लाते हैं एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं कि क्या हमारा भारत स्वाभिमान अभियान सफल होगा क्या हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे क्या हमने जो संकल्प लिया है उसको प्राप्त कर पाएंगे कई लोगों के मन में यह आता है कि क्या इसी जीवन में यह हो पाएगा ऐसे मन में बहुत बार प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए हमको थोड़ा उदाहरणों की जरूरत पड़ती है मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जिनको सुनकर आपके मन में ये उत्साह पैदा हो उमंग पैदा हो और आप में जोश पैदा हो कि आज नहीं तो कल ये भारत स्वाभिमान का अभियान जरूर सफल होगा हमारे उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएंगे हमने जो हमारी मंजिल तय की है वो मंजिल हमें जरूर मिलेगी आप पूछेंगे कारण बताइए कारण मैं ये बताना चाहता हूं कि हमसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में बहुत सारे दुनिया के देश रहे हैं और उन्होंने इसी तरह के अपने उद्देश्यों को पूरा किया है भारत तो एक देश है जो अंग्रेजों का गुलाम रहा लगभग 250 वर्षों तक लेकिन भारत से भी ज्यादा समय तक गुलाम रहने वाले दुनिया में कई दूसरे देश हैं जिन्होंने आजादी पाई स्वतंत्रता पाई अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया और उसको सफल बनाया जो दुनिया में इस समय विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं जो अमीर देश माने जाते हैं समृद्धशाली माने जाते हैं लेकिन एक जमाने में बहुत गरीब रहे हैं एक जमाने में बहुत ज्यादा गुलामी उन्होंने ढोई है जैसे अमेरिका है बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का बहुत गरीबी अमेरिका ने देखी है बहुत बेरोजगारी अमेरिका ने देखी है बहुत महंगाई की मार अमेरिका ने झेली है उस गरीबी बेरोजगारी महंगाई भूखमरी की मार में से अमेरिका निकला और अंग्रेजों का एक दो साल का नहीं सैकड़ों साल का शासन अमेरिका ने खत्म कर दिया अमेरिका अंग्रेजों से पहले स्पेन का गुलाम रहा और स्पेन के लोगों ने दो सौ सो साल अमेरिका को खूब चूसा खूब लूटा स्पेनिश लोगों ने जब अमेरिका को छोड़ दिया तो अंग्रेजों ने अमेरिका को गुलाम बना लिया और उन्होंने भी करीब 200-250 साल तक अमेरिका को खूब लूटा खूब चूसा अब आप सोचिए एक नहीं दो दो देशों का गुलाम होकर अगर अमेरिका आजाद हो सकता है समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है दुनिया में सारी अर्थव्यवस्था की ऊंचाईया छू सकता है और सारी दुनिया के लिए इस समय एक आदर्श देश बनकर प्रस्तुत हो सकता है तो भारत क्यों नहीं हो सकता जब अमेरिका दो देशों की गुलामी से आजाद होकर इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है तो भारत भी अपनी इन गुलामी की स्थितियों को बदलकर व्यवस्था को बदलकर नीतियों को बदलकर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है ऐसे ही फ्रांस वो भी बहुत लंबे समय तक बदहाली का शिकार रहा गुलामी का शिकार रहा वो भी आजाद हुआ उसने भी सारी दुनिया को दिखा दिया एक जापान नाम का देश वो तो तीन तीन देशों का गुलाम हुआ थोड़े समय तक जापान स्पेनिश लोगों का फिर डच लोगों का पुर्तगाली लोगों का और अंत में चौथी बार गुलाम बना तो अंग्रेजों का इन चार चार गुलामियों से जापान आजाद होकर निकला और सारी दुनिया के सामने उसने ये स्थापित किया कि संकल्प शक्ति से कोई भी मंजिल जो है छोटी नहीं रहती हर मंजिल को पाया जा सकता है तो ऐसे दुनिया में एक तरफ यह अमीर देश है अमेरिका है फ्रांस है जापान है चीन जैसे देश है जिन्होंने अपनी गुलामी को समाप्त किया स्वदेशी आंदोलन की ताकत से स्वतंत्रता को हासिल किया और आर्थिक ऊंचाइयों को सारी दुनिया में उन्होंने छुआ आज मैं कुछ ऐसे देशों की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बहुत गरीब देश माने जाते हैं दुनिया में और बहुत ज्यादा साधन विहीन देश माने जाते हैं भूखमरी के शिकार है ऐसे देशों ने भी अपने देश में स्वतंत्रता हासिल की है और गुलामी के बड़े बड़े पहाड़ों को उन्होंने तोड़ दिया ऐसे एक देश की कहानी मैं शुरू करता हूं। छोटा सा एक देश है अमेरिका के बिल्कुल नजदीक में है उसका नाम है क्यूबा बहुत छोटा सा देश है अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे मानचित्र देखेंगे तो काफी देर तक तो क्यूबा दिखाई नहीं देता नजर नहीं आता बहुत आंखें गाड़ गाड़ कर और बहुत ज्यादा एकाग्रता से जब आप देखेंगे अमेरिका के नजदीक वो दिखाई देता है उस इलाके को जहाँ क्यूबा दिखाई देता है वो कैरेबियन इलाका कहलाया जाता है आजकल उसको लैटिन अमेरिका भी कहने लगे हैं दक्षिणी अमेरिका भी कहने लगे हैं देश छोटा है इतिहास बहुत बड़ा है इस देश में 1492 के साल में गुलामी आ गई 1492 के पहले क्यूबा स्वतंत्र देश था आजाद देश था और सारी दुनिया में फलता फूलता हस्ता खेलता सभ्यता का अच्छा देश माना जाता था जैसे भारत के बारे में हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले हंसता खेलता फलता फूलता भारत था संस्कृति और सभ्यता में बहुत ऊंचाइयों पर बैठा हुआ भारत था वैसे ही क्यूबा भी अपनी गुलामी के पहले दुनिया में बहुत स्वतंत्र किस्म का अच्छा सा देश माना जाता था धन धान्य से संपन्न था क्यूबा में आर्थिक संसाधन बहुत हैं, उनकी जमीन के नीचे बहुत ज्यादा तेल निकलता है उनकी मिट्टी दुनिया में सबसे अच्छी मिट्टी में मानी जाती है जहाँ गन्ना पैदा होता है क्यूबा की मिट्टी दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती है जहाँ कपास पैदा होती है क्यूबा की मिट्टी दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती है जहाँ कॉफी और चाय भी बहुत पैदा होती है कई तरह की कृषि वस्तुएं उनके यहाँ पैदा होती हैं और औद्योगिक रूप में कई तरह के कच्चे माल वहां पर निकलते हैं आयरन और वहां निकलता है कच्चा लोहा वहां निकलता है तांबे का और वहां निकलता रहता है काफी लंबे समय तक वहां सोना निकलता रहा है लोहा सोना तांवा टिन ऐसे बहुत सारे धातु पदार्थ वहां पर निकलते रहे हैं तो अच्छा सा देश था थोड़ी आबादी का छोटी आबादी का खुशहाल देश था इस देश पर कोलंबस की नजर पड़ गई आप जानते हैं कि कोलंबस स्पेन का एक लुटेरा था जो 1492 में अमरीका और अमरीका के आसपास के इलाके को लूटने के लिए निकला था एक रोचक जानकारी मैं आपको इतिहास की देना चाहता हूं चौदह के आसपास की जो दुनिया थी उस दुनिया में दो देश बहुत ताकतवर हुआ करते थे एक देश का नाम था पुर्तगाल और दूसरे देश का नाम था स्पेन चौदह के आसपास अमेरिका की कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में ब्रिटेन की भी कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में फ्रांस की भी कोई ज्यादा बड़ी ताकत नहीं थी उस समय जर्मनी भी बहुत कमजोर देश हुआ करता था उस समय चौदह में जो ताकतवर देश थे दुनिया में दो थे एक तो स्पेन था दूसरा पुर्तगाल था इन दोनों देशों के लोगों में आपस में झगड़ा होता रहता था स्पेन और पुर्तगाल दोनों नजदीक के देश हैं। अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो यूरोप के नक्शे में दोनों देश नजदीक नजदीक के हैं इन देशों के लोग आपस में लड़ा करते थे लड़ाई किस बात की होती थी दुनिया में लूट मार करने के लिए कौन कहाँ जाए पुर्तगाली कहां लूटें जाकर और स्पेनिश लोग किसको लूटें जाकर तो लूटने के माल का बंटवारा जब होता था तो बहुत लड़ाइयां होती थी स्पेनिश लोग पुर्तगालियों को मार डालते थे पुर्तगाली स्पेनिश लोगों को मार डालते थे समुद्र के रास्ते उस समय जो पानी के जहाज जाया करते थे उन पानी के जहाजों को लूट मार करने का काम स्पेनिश और पुर्तगाली लोग किया करते थे स्पेन और पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था उस समय जो चलती थी वो लूट के पैसे से चलती थी स्पेन और पुर्तगाल में उस समय खेती होती नहीं थी उद्योग कोई ज्यादा था नहीं व्यापार के लिए उनके पास कुछ था नहीं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक ही रास्ता उनके पास था कि दुनिया में जहां भी संभव हो लूटमार की जाए और उस लूटमार के पैसे से अपने देश को चलाया जाए तो लूटमार करने के लिए छोटे छोटे समूह बने हुए थे उनको कंपनी कहा जाता था जैसे आज जमाने में लूटमार करने वाली कई कंपनियां बनी हुई हैं ना कोई ए कंपनी कोई बी कंपनी कोई सी कंपनी कोई डी कंपनी कोई ई e कंपनी ऐसे ही स्पेन और पुर्तगाल में कुछ कंपनियां बनी हुई थी लूटमार करने वाली वो एक्सटोर्शन किया करते थे माने धमकी देकर लोगों से पैसा वसूला करते थे जैसे समुद्र के रास्ते कोई पानी का जहाज जा रहा है और उस पर कोई व्यापारिक सामान लदा हुआ है तो पुर्तगाली लुटेरे वहां पहुंच गए जहाज के कप्तान को डराया धमकाया उससे पैसे छीन लिए मुद्राएं छीन ली उस जमाने में पैसे का मतलब होता था स्वर्ण मुद्राएं तो उनसे स्वर्ण मुद्राएं छीन लेते थे या तो उनका सामान लूट लिया करते थे ऐसे ही थोड़ी देर में स्पेनिश लोग पहुंच जाते थे वो भी इसी तरह से लूटमार किया करते थे अब आप जरा कल्पना करिए कि शिकार तो एक है और शिकारी दो है तो हमेशा दो शिकारियों में झगड़ा होगा स्पेनिश लुटेरे भी हैं पुर्तगाली लुटेरे भी हैं लूटने के लिए जहाज तो एक ही है जो व्यापार के लिए जा रहा है तो अब स्पेनिश लोग लूटें या पुर्तगाली लूटें दोनों में झगड़ा होगा तो इस झगड़े का इन्होंने एक समाधान निकाला था और इस समाधान ने पूरी दुनिया को बेबसी में लुटेरेपन में बदल दिया समाधान क्या निकाला की पुर्तगाल और स्पेन के ये जो लुटेरे लोग थे इन्होंने आपस में एक संधि की थी और वो संधि के कागजात उस संधि के दस्तावेज हमारे पास इस समय है पोर्चुगीज भाषा में लिखी हुई वो संधि है उस संधि में ये तय किया गया कि ये बार बार स्पेनिश और पुर्तगालियों का झगड़ा होता है लूट के माल के लिए और इसमें दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं इसका समाधान कर लेना चाहिए दुनिया को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए दुनिया का एक हिस्सा पश्चिमी हिस्सा दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा पूर्वी हिस्से को पुर्तगाली लूटते रहेंगे पश्चिमी हिस्से को स्पेनिश लोग लूटते रहेंगे तो पूरी दुनिया को लूटने के लिए दो हिस्सों में बांटा गया और आप हैरान हो जाएंगे इसके लिए बाकायदा संधि हुई संधि में एक तरफ पुर्तगाल के राजा के हस्ताक्षर हैं दूसरी तरफ स्पेन के राजा के हस्ताक्षर हैं और दोनों के गवाह के रूप में चर्च के एक बहुत बड़े पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं माने चर्च के पदाधिकारियों के सामने ये संधि हुई लूटने, लूटने की संधि हुई और उसमें बंटवारा यह हुआ कि पूर्वी दुनिया को पुर्तगाली लूटे पश्चिमी दुनिया को स्पेनिश लोग लूटे तो पूर्वी दुनिया में भारत आता है पूर्वी दुनिया में चीन आता है पूर्वी दुनिया में जापान आता है पूर्वी दुनिया में मलेशिया आता है इंडोनेशिया आता है पूर्वी दुनिया में माने एशिया आता है पूर्वी दुनिया में अफ्रीका आता है तो आप जानते हैं कि ये जो पूर्वी दुनिया है एशिया अफ्रीका की इसको लूटने के लिए पुर्तगाली निकले और उनका जो सबसे पहला लुटेरा पूर्वी दुनिया में आया लूटने के लिए उसी का नाम था वास्को डिगामा वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था और संधि के अनुसार स्पेन और पुर्तगाल के बीच लूट की जो संधि हुई उस संधि के अनुसार पूर्वी इलाके को लूटने के लिए निकला था और इसी तरह से स्पेन की तरफ से जो पहला लुटेरा निकला पश्चिमी दुनिया को लूटने के लिए उसका नाम कोलंबस था तो पश्चिमी दुनिया में अमेरिका आता है पश्चिमी दुनिया में लैटिन अमेरिका आता है पश्चिमी दुनिया में कैरेबियन एरिया आता है और पश्चिमी दुनिया में पूरा का पूरा ये दक्षिणी अमेरिका आता है तो ये क्यूबा दक्षिणी अमेरिका का छोटा सा देश है अमेरिका के नजदीक है तो जैसे अमेरिका को लूटने के लिए कोलम्बस पहुंचा वैसे ही क्यूबा को लूटने के लिए भी कोलम्बस पहुंच गया अट्ठाईस अक्टूबर चौदह को कोलम्बस क्यूबा के एक छोटे से शहर में दाखिल हो गया उस शहर का नाम है हवाना हवाना में जाके उसने लंगर डाला और लंगर डाल के अपने 300 सैनिकों को लेकर वो शहर में घुस गया शहर के राजा से उसने दोस्ती के लिए संधि की और राजा के साथ उसने ऐसा दिखाया कि हम आपसे मित्रता करने आए हैं दोस्ती करने आए हैं आप हमारे साथ दोस्ती का एक समझौता कर लीजिए दोस्ती की एक संधि कर लीजिए अब वो राजा भोला भाला सीधा साधा क्यूबा का उसको छल फरेब मालूम नहीं था छल कपट उसको आता नहीं था झूठ और बेईमानी भी दुनिया में चलती है यह उसकी कल्पना में नहीं था उसने बहुत आसानी के साथ कोलंबस से संधि कर ली और कोलंबस ने जिस राजा से संधि की दुर्भाग्य से थोड़े ही दिन के बाद उसको मार डाला और कोलंबस ने जब हवाना के राजा को मार डाला और हवाना शहर पर कोलंबस ने कब्जा कर लिया और अपने तीन सैनिकों को लेकर लूटमार शुरू कर दिया तो सबसे पहले उसने क्यूबा का सोना लूटा सोना लूट लूट जहाज भरना उसने शुरू किया फिर चांदी लूटी वहां से फिर दूसरी बेशकीमती धातुओं में एक धातु होती है जिसको प्लेटिनम कहते हैं उसको लूटा उसने और भर भर के सोने चांदी और प्लेटिनम के जहाज उसने स्पेन ले जाना शुरू किया क्यूबा से लूटना स्पेन में ले जाना क्यूबा से लूटना स्पेन में ले जाना यह सिलसिला क्यूबा में शुरू हो गया और धीरे धीरे क्यूबा का पूरा का पूरा इलाका पहले हवाना गुलाम हुआ फिर हवाना के आसपास का क्षेत्र गुलाम हुआ और एक दिन पूरा क्यूबा स्पेन का गुलाम हो गया स्पेनिश लोगों ने कोलंबस की मृत्यु के बाद भी क्यूबा को लूटना बंद नहीं किया कोलंबस ने क्यूबा को लूटा होगा तो 10-20 करोड़ रुपए की संपत्ति नहीं और 10-20 सौ करोड़ की भी संपत्ति नहीं 10 बीस हजार करोड़ की भी संपत्ति नहीं लाखों लाखों करोड़ों की संपत्ति उसने लूटी क्यूबा के इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो ये कि कोलंबस पहली बार आया और करीब 150 सो जहाज सोने चांदी हीरे जवाहरात और प्लेटिनम के भरके क्यूबा से लूटकर स्पेन ले गया उस जमाने के एक एक जहाज में 10 से 15 मीट्रिक टन सामान आया करता था तो एक सो जहाज सोना चांदी हीरे जवहारात अगर लूटे कोलंबस ने तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना धन संपत्ति लूटा ये पानी के जहाजों से भरा हुआ सोना चांदी जब स्पेन पहुंचा तो स्पेन वालों की आंखें फटी रह गई उनको लगा कि कितना समृद्धशाली देश है क्यूबा जो छोटा सा है और वहां से इतना धन आया है तो स्पेनिश लोगों ने फिर क्यूबा में जाकर रहना और बसना शुरू कर दिया और इस तरह से क्यूबा स्पेनिश लोगों का गुलाम हो गया धीरे धीरे स्पेनिश लोगों ने सब लूट लूट कर क्यूबा को पूरा खाली कर दिया अंत में क्यूबा में कुछ नहीं बचा जब क्यूबा की लूट बड़े पैमाने पर हो गई तो गरीबी पैदा हो गई भुखमरी पैदा हो गई बेरोजगारी पैदा हो गई और भयंकर हिंसा वहां पर शुरू हो गई आप जानते हैं जिस देश को भी लूटा जाता है उस देश में सबसे पहले गरीबी आती है जो देश लूट जाता है वहां सबसे पहले भूखमरी आती है जिस देश में बहुत ज्यादा लूटमार हो जाती है वहां के उद्योग धंधे व्यापार और कारीगरी सब चौपट हो जाता है और जिस देश में लूटमार हो जाती है वहां फिर कुछ शुभ नहीं रह पाता कुछ भी अच्छा नहीं रह पाता सब कुछ खराब खराबी हो जाता सारी दुनिया के अर्थशास्त्री एक बात पर सहमत है और सारी दुनिया के ये जो इतिहासकार हैं वो भी एक बात पर सहमत है इतिहासकार और अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है जिस देश की आजादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है धन संपत्ति, ऐश्वर्य वैभव संस्कृति सभ्यता मान्यता परंपराएं, शास्त्र साहित्य संगीत कविता कहानी सब कुछ खत्म हो जाता है अगर किसी देश की आजादी खत्म हो जाती है जिस देश की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है उनके देश में कुछ नहीं बचता है तो क्यूबा का भी यही हाल हुआ उनकी भाषा खत्म हो गई उनका साहित्य खत्म हो गया उनकी परम्पराएं सब खत्म हो गई उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति पर ग्रहण लग गया उनकी समृद्धि उनकी ऐश्वर्य सब कुछ लूट गया फिर गरीबी आई भूखमरी आई बेरोजगारी आई और क्यूबा के लोग तिल तिल करके मरने लगे भूख से मरने लगे तकलीफ में आकर मरने लगे उसी समय क्या हुआ स्पेनिश लोगों का अंग्रेजों के साथ झगड़ा हो गया सन 1850 में अंग्रेजों को क्यूबा के बारे में पता चल गया चौदह से लेकर आप जरा कल्पना करिए चौदह से लेकर अठारह तक तो स्पेनिश लोग लूटते रहे क्यूबा को अगर आप हिसाब निकालेंगे तो साढ़े तीन सौ साल से भी ज्यादा का समय तो स्पेनिश लूटते रहे क्यूबा को फिर अंग्रेजों को पता चल गया कि क्यूबा नाम का कोई देश है और वहां पर इतना धन संपत्ति है तो अंग्रेज पहुंच गए क्यूबा में और स्पेनिश लोगों का कब्जा था उस समय क्यूबा पर तो अंग्रेजों ने स्पेनिश लोगों से युद्ध किया लड़ाई लड़ी और उसमें स्पेनिश लोग हार गए और अंत में स्पेनिश लोग वहां से छोड़कर भाग गए फिर अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया क्यूबा को और अंग्रेजों ने लूटने के लिए वही तरीका अपनाया जो उन्होंने भारत में अपनाया था अंग्रेजों ने क्या किया कि क्यूबा में अपनी सरकार बना दी और उस सरकार की मदद से उन्होंने कानून बना दिए और कानून की मदद से लूटना शुरू किया सबसे पहले कानून बनाए गए क्यूबा में टैक्स के कानून बनाए गए और क्यूबा के लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया जैसे अंग्रेजों ने भारत में इनकम टैक्स लगाया वैसे ही क्यूबा में इनकम टैक्स लगाया जैसे अंग्रेजों ने भारत में एक्साइज ड्यूटी लगाई वैसे ही क्यूबा में एक्साइज ड्यूटी लगाई तो तरह तरह के टैक्स लगाकर क्यूबा के लोगों को लूटना शुरू किया फिर अंग्रेजों ने एक दूसरी नीति अपनाई कि अंग्रेजों की बनाई गई चीजें क्यूबा में बिकेंगी टैक्स फ्री उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और क्यूबा में कोई चीज क्यूबा का नागरिक बनाएगा तो उसके ऊपर अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगाएगी तो क्यूबा में जो स्वदेशी वस्तुएं होती थी उन पर टैक्स लगता था और अंग्रेजी वस्तुएं क्यूबा में पूरी तरह से टैक्स फ्री बिकती थी आप जानते हैं जो वस्तुएं टैक्स फ्री होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं और जिन वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा होते हैं वो महंगी होती हैं। तो क्यूबा में बनने वाली स्वदेशी वस्तुएं महंगी हो गई और क्यूबा में आने वाली विदेशी अंग्रेजी वस्तुएं सस्ती हो गई और ज्यादा तो सस्ती चीजें ही बिकती हैं बाजार में तो क्यूबा में अंग्रेजी वस्तुओं का बाजार बढ़ने लगा धीरे धीरे पूरी क्यूबा की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई अंग्रेजों ने भारत में जैसे एक कानून बनाया लैंड एकविजीशन एक्ट किसानों से जमीन छीनने का ऐसा ही ठीक कानून उन्होंने क्यूबा में बना दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट अब क्यूबा की जमीन जो बहुत उपजाऊ है जहाँ पर गन्ना होता है जहाँ पर चावल होता है जहाँ पर कपास होती है जहाँ पर गेहूं भी होता है कई तरह के उत्पादन जहाँ क्यूबा में खेती में होते हैं वो पूरी जमीन अंग्रेज सरकार के कब्जे में चली गई। आपको कल्पना हो सकती है क्यूबा की कुल जमीन नब्बे उसका हिस्सा अंग्रेजों के पास था और दस जमीन सिर्फ क्यूबा के नागरिकों के नाम में थी 90% जमीन अंग्रेजों ने छीन ली क्यूबा के किसानों से सिर्फ 10% जमीन उनके पास रह गई तो किसानों में गुस्सा पैदा हुआ और किसानों से विद्रोह शुरू हुआ फिर किसानों ने जो विद्रोह शुरू किया वो धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में बदलता गया और उस स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे नागरिक मूलतः किसान थे या किसानों के बेटे थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ जब क्यूबा में संघर्ष शुरू हुआ आजादी की लड़ाई उनकी शुरू हुई तो उस लड़ाई में सबसे पहला मुद्दा था क्यूबा की राष्ट्रभाषा और मातृभाषा अंग्रेजों ने क्या किया था पूरे क्यूबा पर जबरदस्ती अंग्रेजी थोप दिया था तो क्यूबा के नागरिकों ने संकल्प लिया कि अगर हमें अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आना है तो सबसे पहले भाषा की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना शुरू किया और क्यूबा की जो स्थानीय भाषा है क्यूबिक जिसको कहते हैं उसका उन्होंने जीवन में प्रयोग करना ज्यादा से ज्यादा शुरू किया एक समय ऐसा आया कि क्यूबा की गलियों में जितने भी घर हैं वो सब घरों के नाम क्यूबिक भाषा में हो गए लोगों ने अपने नाम क्यूबिक भाषा में बदले फिर स्थानों के नाम क्यूबिक भाषा में भवनों के नाम सब कुछ उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करके अपनी मातृभाषा को आगे लाया दूसरा संकल्प क्यूबा के लोगों ने किया कि अंग्रेजों की जो वस्तुएं हैं वो हम नहीं खरीदेंगे वो चाहे कितनी भी सस्ती हो और क्यूबा की वस्तुएं ही हम उपयोग करेंगे वो चाहे कितनी ही महंगी हो तो क्यूबा के लोगों ने स्वदेशी का एक जबरदस्त संकल्प लेकर काम शुरू किया अब महंगी महंगी चीजें क्यूबा में बनती थी तो भी लोगों ने वही चीजें खरीदना शुरू किया और सस्ती सस्ती अंग्रेजी चीजें बिकती थी उनका बहिष्कार किया क्यूबा में एक जमाने में सर्दी तो वहां अभी भी बहुत पड़ती है पहले भी बहुत पड़ती थी एक जमाना ऐसा था कि ऊन की बहुत अच्छी उत्पादन नहीं थी उनके यहाँ तो उनके उत्पादन अच्छा ना होने के कारण गरम कपड़े उनके यहाँ नहीं हो पाते थे तो इंग्लैंड से गरम कपड़े आकर क्यूबा में बिकते थे जब नागरिकों ने स्वदेशी का संकल्प ले लिया तो उन्होंने ये संकल्प भी ले लिया कि भले हम ठंड में ठिठुर के मर जाएंगे लेकिन अंग्रेजी ऊन का बनाया हुआ कोई भी वस्त्र नहीं पहनेंगे इतना लोगों में संकल्प आया फिर उन्होंने संकल्प लिया अंग्रेज क्या करते थे क्यूबा में गन्ना बहुत होता है तो गन्ने से चीनी बनाते थे तो एक रॉ शुगर होती है चीनी बनने के पहले की जो स्थिति होती है वो क्यूबा में बनाते थे और उसको लेके इंग्लैंड जाते थे प्यूरिफाई करके उसको शुद्ध करके वापस क्यूबा में लाके बेचते थे तो क्यूबा के लोगों ने संकल्प ले लिया कि गन्ने से बनाया हुआ गुड़ खाएंगे लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई चीनी का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे एक जमाना था कि क्यूबा में ब्लेड नहीं बनता था तो अंग्रेजी कंपनी एक हुआ करती थी विलकन्सन सॉल्ट करके वो ब्लेड बेचा करती थी क्यूबा में तो क्यूबा के नागरिकों ने संकल्प ले लिया कि दाढ़ी बढ़ाएंगे लेकिन अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी नहीं बनाएंगे ऐसे ऐसे संकल्प लेकर लोगों ने अपने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया एक दिन क्या हुआ 1850 सौ साठ से यह आंदोलन शुरू होते होते सन 1903 में ऐसी परिस्थिति आई कि सारी अंग्रेजी चीजें क्यूबा में बिकना बंद हो गईं। सारी की सारी चीजें बिकना बंद हो गईं। जब क्यूबा में स्वदेशी आंदोलन सफल हो गया अंग्रेजी वस्तुएं बिकना बंद हो गई तो क्यूबा के बगल में अमेरिका है अमेरिका को लगा कि इस समय क्यूबा की थोड़ी मदद कर दो तो ये क्यूबा अपनी गोदी में आके बैठ जाएगा तो अमरीकियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया क्यूबा के समर्थन में क्यूबा को अमरीकियों ने मदद देना शुरू किया पैसा दिया सेना दी और क्यूबा में जो स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले बड़े बड़े नेता थे उनको अमरीका ने भरपूर मदद करना शुरू किया अमरीका का लालच क्या था कि अगर क्यूबा अगर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए तो अमरीका के कब्जे में आ जाएगा इस चक्कर में अमरीका ने उनको मदद की लेकिन क्यूबा वाले भी बहुत होशियार थे क्यूबा वालों ने देखा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है आपको मालूम है कि अमेरिका थोड़े दिन पहले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था 1776 में अमेरिका ने आजादी पाई थी अंग्रेजों से तो अमेरिकी तो पहले से ही ब्रिटेन के खिलाफ थे अमेरिका ने आजादी पाई थी 1776 में तो अमेरिका की सहायता लेकर क्यूबा के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ और एक बड़ा मोर्चा खोल दिया उस मोर्चे में अंग्रेज हार गए क्योंकि अमेरिका की सेना जब आ गई क्यूबा की तरफ से लड़ने के लिए और अमेरिका के सैनिक आ गए क्यूबा की तरफ से लड़ने के लिए तो अंग्रेजों की पराजय हो गई और अंग्रेजों ने क्यूबा को छोड़ दिया और क्यूबा को राम राम करके वो वहां से विदा हो गए और क्यूबा दूसरी बार आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से लेकिन फिर क्यूबा का दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे ही क्यूबा अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ अमरीका ने उसको गुलाम बना लिया और अमेरिका का सब चेहरा लोगों को समझ में आया कि इसने मदद क्यों की थी क्यूबा की और अमेरिका ने क्यूबा को गुलाम बना लिया और क्यूबा को जबरदस्ती कर्ज देकर अमेरिकी कर्जे में फंसा लिया और क्यूबा के पूरे बाजार में अमेरिकी सामान भर गया क्यूबा की सारी जमीन पर अमेरिका का कब्जा हो गया क्यूबा के बाजार में सारी अमरीकी कंपनियां घुस गई तो क्यूबा के नागरिकों ने सोचा कि ये तो हम कहा फंस गए आकर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद अमरीकियों की गुलामी में फंस गए और अंग्रेजों की गुलामी से पहले स्पेनिश लोगों की गुलामी में फंस गए फिर क्यूबा के नागरिकों ने कमर कसी और फिर उन्होंने संकल्प लिया कि इस गुलामी को भी हम हटा देंगे उनके मन में प्रबल विश्वास था कि अगर हम अंग्रेजों की गुलामी को हटा सकते हैं स्पेनिश लोगों की गुलामी को हटा सकते हैं तो अमरीकियों की गुलामी को भी हटा देंगे तो अमरीका के खिलाफ फिर क्यूबा के लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया और जबरदस्त मोर्चा उन्होंने खोला संघर्ष का आधार वही था कि अमरीकी वस्तुओं का पूरा बहिष्कार करेंगे अमरीकी कंपनियों का पूरा बहिष्कार करेंगे अमरीका की जिन कंपनियों ने क्यूबा की जमीनें छीन ली हैं या जमीनों पर कब्जा कर लिया है उन जमीनों को वापस क्यूबा की जमीन बनाएंगे या वापस उसको अपने देश की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराएंगे ऐसा करके फिर आंदोलन चला और ये आंदोलन जाकर लगभग उन्नीस में पूरा हुआ और उन्नीस में क्यूबा हर तरह की गुलामी से हर तरह की पराधीनता से आजाद हो गया पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया सबसे क्यूबा में एक राज चल रहा है एक व्यक्ति शासन कर रहा है आप कल्पना कर सकते हैं वो दुनिया का सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है फिडेल कास्ट्रो वो इस समय क्यूबा का राष्ट्रपति है ये वही आदमी है जिसने क्यूबा को संगठित किया अमेरिका की गुलामी के खिलाफ ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के नागरिकों को प्रेरित किया अमरीकी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के लोगों को प्रेरित किया अंग्रेजी भाषा के बहिष्कार के लिए ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के लोगों को प्रेरित किया अमरीकी कानूनों का बहिष्कार करने के लिए अमरीकी संविधान का बहिष्कार करने के लिए वो लोगों के दिल में ऐसे बैठ गया इतना उनका प्रेरणा पुरुष बन गया कि उन्नीस में जब क्यूवा तीसरी बार आजाद हुआ विदेशी गुलामी से तो लोगों ने जबरदस्ती उसको राष्ट्रपति बना दिया फीडल कास्टरों ने घोषणा की थी कि मैं मेरे जीवन में कभी पद नहीं लूंगा कभी सत्ता नहीं लूंगा कभी संपत्ति नहीं बनाऊंगा लेकिन लोगों ने आजादी मिलते ही उसको राष्ट्रपति बना दिया और उन्नीस से आप सोचिए उन्नीस से वो आदमी राष्ट्रपति है और अभी 2009 आ गया है क्यूबा की जनता ये कभी सपने में भी सोचना पसंद नहीं करती कि फीडल कास्टों को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए आप सोचिए लगभग चालीस साल हो गया 40 साल से एक व्यक्ति क्यूबा में राष्ट्रपति है और उसके खिलाफ अमेरिका ने इतने षडयंत्र किए हैं फीडेल कास्टरों को हटाने के लिए यूरोप के देशों ने इतने षडयंत्र किए हैं फीडेल कास्टरों को हटाने के लिए लेकिन लोग उसको कभी हटाना पसंद नहीं करते अभी तो 6 महीने पहले ऐसी हालत हो गई कि फीडेल कास्टरों के मरने की स्थिति आ गई उसकी किडनी खराब हो गई और अभी भी खराब है एक किडनी तो पूरी तरह से डैमेज है दूसरी किडनी थोड़ा सा काम कर रही है लीवर भी तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है बहुत बुजुर्ग हो चुका है वो व्यक्ति लगभग चौरासी साल की उसकी उम्र हो गई है वो हाथ जोड़ जोड़ के कहता है कि अब मैं राष्ट्रपति पद संभालने लायक नहीं हूं लेकिन लोग कहते हैं कि जब तक जिंदा रहोगे हम इस पद पर किसी दूसरे को नहीं देखना चाहते हम तो आपको ही रखेंगे अब वो व्यक्ति अस्पताल में है कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता वो व्यक्ति उसके हाथ काम नहीं करते कोई पढ़ नहीं सकता पत्र को क्योंकि आंखें काम नहीं करती शरीर में इतनी ज्यादा शिथिलता है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता बिस्तर पर पे ही पेशाब करना बिस्तर पर ही उसको शौच आदि कराना पड़ता है लेकिन क्यूबा की जनता है कि मानती ही नहीं वो कहते हैं हमारा राष्ट्रपति तो यही है और ये जब मरेगा तो ये जिसको तय करेगा उसी को राष्ट्रपति बनाएंगे और किसी को नहीं बनाएंगे माने उस व्यक्ति ने लोगों के दिलों में इतनी गहराई से अधिकार जमा रखा है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी साजिशें फेल हो गई यूरोप के देशों की बड़ी बड़ी साजिशें फेल हो गई और आज क्यूबा गर्व के साथ सारी दुनिया के सामने खड़ा है क्यूबा कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्वदेशी है उनकी भाषा स्वदेशी है उनकी भूषा काफी कुछ हद तक स्वदेशी है उनके देश का पूरा तंत्र स्वदेशी है उन्होंने अपने यहां जो कुछ भी तंत्र बनाया है शिक्षा का तंत्र है स्वास्थ्य का तंत्र है उनके यहाँ प्रशासन का तंत्र है पुलिस का तंत्र है मिलिट्री का तंत्र है उनकी पार्लियामेंट है सब कुछ उन्होंने स्वदेशी कर दिया है जो उनकी मान्यता परम्परा और उनकी सभ्यता के अनुसार से है छोटा सा देश है जिसकी आबादी उत्तराखंड के बराबर है उत्तराखंड की आबादी के बराबर का क्यूबा है और क्षेत्रफल में शायद उत्तराखंड से भी छोटा इतना छोटा सा देश दुनिया में 200 देशों के सामने गर्व से खड़ा है स्वदेशीपन का एहसास लिए हुए स्वतंत्रता का एहसास लिए हुए तो मेरा ये मानना है और आपसे यही कहना है कि छोटा सा देश जिसकी आबादी मुश्किल से दो ढाई करोड़ की है वो देश अगर इतने बड़े कारनामे कर सकता है ऐसी कीर्ति पताका पूरी दुनिया में फैला सकता है इतना जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन चला सकता है स्पेन के खिलाफ आंदोलन किया फिर अंग्रेजों के खिलाफ किया फिर अमेरिका के खिलाफ किया लगभग उनकी जिंदगी का 300 सौ साल क्यूबा के लोगों का आंदोलनों में बीत गया आप जरा कल्पना कर सकते हैं 300 साल तक कोई देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो तो घर परिवार कैसे रहे होंगे लोगों का जीना मरना कैसा रहा होगा बच्चों का बड़ा होना कैसा रहा होगा क्योंकि तीन साल में तो बीस से ज्यादा पीढ़ियां जवान होकर गुजर जाती बीस पीढ़ियां उनकी जवान होकर गुजर गई होंगी और हर समय विदेशियों से संघर्ष करना पड़े ऐसी मने स्थिति में किसी को रहना पड़े तीन सौ साल तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है मैं क्यूबा के लोगों की हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ उसकी दाद देता हूँ और सारे देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ उनको कि उनकी आजादी अमर रहे उनकी स्वतंत्रता अमर रहे और उनके देश में उन्होंने जो स्वभाषा का स्वदेशी का एक नया अपने देश में पूरा तंत्र बना लिया है वो तंत्र उनका बरकरार रहे और भगवान न करे कि दोबारा या तिबारा या चौबारा कभी क्यूबा को गुलामी का दिन देखना पड़े एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ आपको एक और देश है हमारा पड़ोसी देश है ज्यादा दूर का नहीं है मलेशिया क्यूबा मैंने लिया लेटिन अमेरिका में से मलेशिया एशिया का देश है बहुत छोटा सा देश है मलेशिया की आबादी भी उत्तर प्रदेश से कम है और क्षेत्रफल में भी मलेशिया उत्तर प्रदेश से छोटा ही है इस मलेशिया में भी बड़े भयंकर गुलामी के दिन देखे हैं मलेशिया इस मलेशिया पर 1511 में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था मैंने आपको बताया कि मलेशिया एशिया में है और एशिया दुनिया के पूर्वी हिस्से में है पूर्वी हिस्से को लूटने का जो जिम्मेदारी था वो पुर्तगालियों का था तो पुर्तगाली आए दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने के लिए तो जो पुर्तगाली सबसे पहले आया उसका नाम था वास्को डिगामा जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं बड़ा बहादुर था बड़ा भारी सैनिक था बहुत बड़ा नाविक था वास्को डिगामा ने जिंदगी में कभी नाव नहीं चलाई नाविक कहां से हो गया जिंदगी में कभी उसने युद्ध नहीं लड़ा सैनिक कहां से हो गया वो तो लुटेरा था डॉन था माफिया था जैसे आजकल हमारे समाज में बहुत सारे लुटेरे लोग होते हैं ना जो बिना मेहनत के पैसा खाते हैं आपके घर में धमकी भरी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं दो खोखा दे दो नहीं तो मार डालेंगे ये खोखा का माने करोड़ होता है मुंबई की भाषा है दो करोड़ दे दो नहीं तो मार डालेंगे दस करोड़ दे दो नहीं तो मार डालेंगे ऐसे लोग बहादुर होते हैं कोई साहसी होते हैं ये तो सब कमजोर लोग हैं, दादागिरी करके दूसरों के ऊपर अपना जबरदस्ती से ध्वंस पट्टी जमा कर लूट के पैसा अपनी जिंदगी चलाते हैं तो वास्को डिकामा तो वैसे ही आदमी था वो आया उसको नाव चलाना आता नहीं था तो एक भारतीय नाविक को उसने लिया हुआ था जबरदस्ती वो नाव चला के लेके आया था उसकी लिस्बन से और यहां भारत तक भारत आने से पहले इसने मलेशिया पे कब्जा कर लिया था वास्को डिगामन और मलेशिया को लूटा था मलेशिया भी बहुत अच्छा सुंदर सा देश है और मलेशिया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहां दुनिया में सबसे अच्छी धातुओं में से एक धातु हो है, वो बहुत होती है जिसका नाम है टिन और दूसरी एक चीज मलेशिया में सबसे ज्यादा होती है वो है रबर रबर के जंगल मलेशिया में सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में जैसे हमारे यहाँ काजू के जंगल हैं या काजू के बागान हैं, जैसे हमारे यहाँ और बहुत सारी जंगलों से मिलने वाली वस्तुओं के बागान हैं, ऐसे मलेशिया में रबर के बागान तो मलेशिया की रबर और उनका टिन सारी दुनिया में मशहूर है सबसे अच्छी क्वालिटी का टिन वहाँ मिलता है सबसे अच्छी क्वालिटी की रबर उनके यहाँ मिलती है और मलेशिया की एक बड़ी विशेषता है सोना वहाँ भरपूर मात्रा में देश तो बहुत छोटा है लेकिन सोना बहुत है उनके यहाँ और सोने की खदानें भी बहुत हैं। मलेशिया में चांदी की की खदानें भी हैं थोड़ा बहुत लोहे की खदानें हैं थोड़ा बहुत तांबे की खदानें हैं तो ये वास्को डिकामा जब पहुंचा तो इसकी नजर वहाँ के सोने पर ही पड़ी मलेशिया के बारे में एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ दसवीं शताब्दी तक मलेशिया भारत का सबसे अभिन्न मित्रों में से एक था भारत देश में दक्षिण के इलाके में ये जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं ये पहले तमिलनाडु जो था वो चोल वंश के राजाओं का सबसे बड़ा साम्राज्य था राजेंद्र चोल नाम का एक बड़ा राजा हुआ करता था जिसने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था तमिलनाडु और आसपास के इलाके में यही चोल वंश ने मलेशिया के साथ बड़ी दोस्ती बनाई हुई थी अभी हमारे देश में एक बड़ी विशेषता है वो ये की हमारे राजा दूसरे देशों से दोस्ती तो करते हैं लेकिन कब्जा नहीं करते कभी दूसरे देशों पे। दूसरे देशों से दोस्ती तो करते हैं लेकिन लूटते नहीं है कभी उन देशों को दूसरे देशों को दोस्ती करके अपना मित्र तो बनाते लेकिन हमला करने कभी नहीं जाते उन देशों पर क्योंकि हमारी परंपरा वैसी है तो दक्षिण भारत का यह चोल वंश था जो भारत का सबसे गौरवशाली समय माना जाता है भारत का जो स्वर्ण युग माना जाता है उस समय चोल वंश का शासन दक्षिण भारत में और उनकी दोस्ती थी मलेशिया से तो तमिलनाडु का मलेशिया के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है और यही कारण है कि मलेशिया में सबसे ज्यादा मलय लोगों के बाद दूसरी जनसंख्या अगर किसी की है तो वो तमिल लोगों की ही है मलेशिया देश की जनसंख्या का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे ज्यादा तो उनके मूल लोग हैं जिनको मलय लोग कहा जाता है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो तमिल लोगों की है तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा संख्या है वो मलयाली लोगों की है केरल के लोगों की है पता नहीं ये मलय भी शायद मलयाली से ही बना हो मालूम नहीं मुझे अगर हम शोध करें तो पता चलेगा कि ये मलय नाम भी हमारे देश के जो केरल के नागरिक हैं, जिनको मलयाली कहा जाता है उनके ही किसी प्रभाव के चलते ये मलय देश बन गया हो शायद ऐसा हो सकता है तो मलयाली लोग वहां हैं, तमिल लोग वहां हैं। दसवीं शताब्दी में बहुत अच्छी दोस्ती थी भारत की और भारत के राजाओं ने उस समय मलय देश माने मलेशिया की बहुत मदद की थी व्यापार से मदद की थी और वो कैसी मदद होती थी भारत का बहुत सारा व्यापार मलेशिया के साथ चलता था तो भारत के व्यापारी मलेशिया को बहुत सारी चीजें सबसे सस्ती कीमत पर देते थे और मलेशिया के व्यापारी उन चीजों को दुनिया के बाजार में महंगा बेचकर काफी संपत्ति और धन कमाया करते थे उसमें मलेशिया माने मलय देश समृद्धशाली हुआ तो दसवीं शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक मलेशिया में चोल वंश के राजाओं द्वारा जो व्यापारिक संधियां की गई और जो चोल वंश के राजाओं ने मदद की मलेशिया की उसके चलते मलेशिया बहुत समृद्धशाली बहुत पैसे वाला बहुत वैभवशाली देश बन चुका था उस पर नजर पड़ी वास्को डिगामा की वास्को डिगामा पहुंच गया वहां लूटने के लिए लूटपाट उसने मचाई धन संपत्ति वहां से लेके उसने पुर्तगाल में जब भिजवाई तो पुर्तगालियों की आंखें फट गई उनको लगा कि ये देश पर तो कब्जा कर लेना चाहिए तो वो कुछ सैनिक लेकर आए और उन्होंने मलेशिया पर कब्जा कर लिया और वो कब्जा भी कुछ इस तरह से हुआ कि मुश्किल से तीन सौ सैनिक थे वास्को डिगामा के उन्होंने कब्जा कर लिया इतने बड़े मलेशिया पर और वो कैसे हुआ मलेशिया में उन्होंने ये देखा कि कौन कौन छोटे छोटे राजा हैं या जमीदार हैं जो मलेशिया के बड़े राजाओं से दुश्मनी भाव रखते हैं उनको पहले उन्होंने साथ में लिया और उनकी सेनाओं की मदद से बड़े राजाओं से युद्ध करके कुछ इलाका जीता फिर धीरे धीरे पूरा देश कब्जे में ले लिया और इस तरह से पन्द्रहवीं शताब्दी से लगातार ये मलेशिया गुलाम हो गया पुर्तगालियों का फिर उन्होंने क्या किया पुर्तगालियों की सरकार बना दी कानून बना दिए भाषा वहां की पोर्चुगीज हो गई भूषा वहां की पोर्चुगीज हो गई भोजन वहां का मलय लोगों का पोर्चुगीज हो गया धीरे धीरे हर चीज उनकी खत्म होती गई और गुलामी उनके ऊपर मजबूती से लगती चली गई फिर क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने जब खूब लूट लिया मलेशिया को तो डच लोग आ गए लूटने के लिए डच माने हॉलैंड के लोग आ गए और हॉलैंड वालों ने पहले पुर्तगालियों से लड़ाई की झगड़ा किया और पुर्तगालियों से लड़ाई झगड़े में इस मलेशिया को या मलाया को उन्होंने जीत लिया और उसके बाद डच लोगों के कब्जे में चला गया ये मलेशिया सत्रहवीं शताब्दी से डच लोगों ने इसको लूटना शुरू किया अठारहवीं शताब्दी के मध्य में फिर अंग्रेज घुस गए वहां लूटने के लिए ये सारी यूरोप की जो कौमें हैं ना ये ऐसी ही लूटखोरी की कौमें हैं डच लोग लूटने पहुंच गए पुर्तगाली लूटने पहुंच गए फिर अंग्रेज लूटने पहुंच गए कहीं स्पैनिश लोग लूटने पहुंच गए ये एक घुस गया किसी देश में तो बाकी सब पीछे पीछे घुसेंगे ही ये पक्का है दुनिया के इकहत्तर देशों में इन्होंने यही खेल खेला पहले डच घुस गए फिर स्पेनिश घुस गए फिर कोई और घुस गए फिर अंग्रेज घुस गए फिर तो ऐसे यहां पे हो गया पुर्तगाली घुसे फिर डच आए फिर अंग्रेज घुस गए 1850 में और अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया और अंग्रेजों का तरीका वही लूटने का कानून बनाओ और कानून बनाकर लूटो ताकि दुनिया में कोई बदनामी अंग्रेजों की ना करे अंग्रेजों को कोई लुटेरा कहे तो उनको सबसे ज्यादा चिड़ होती है वो ये कहते हैं कि हम लुटेरे थोड़ी हैं हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं अब वो कानून लूटने वाले हैं तो हम क्या करें ये कुछ ऐसा समझ लो जैसे आपकी कोई जेब काटे तो आप कहोगे मेरी जेब क्यों काट रहा है लुटेरा है वही डकैत है क्या फिर वो आदमी जेब काटने का कानून बना दे और उस कानून से आपकी जेब कटने लगे तो आप उसको लुटेरा थोड़ी कहेंगे फिर तो आप कहेंगे ये कानून का पालन करने वाला बहुत अच्छा शासक है भले वो जेब काट रहा है लेकिन कानून से काट रहा है तो अंग्रेजों का यह तरीका है परम पूज्य स्वामी जी मुझे याद दिला रहे हैं कि भारत में भी उन्होंने यही किया था जैसे अंग्रेजों के आने के पहले भारत में गोहत्या कहीं नहीं होती थी और वो पाप माना जाता था आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं भारत में इतने मुस्लिम राजाओं का शासन रहा साढ़े तीन साल अकबर जैसा मुस्लिम राजा शाहजहां जैसा मुस्लिम राजा औरंगजेब जैसा मुस्लिम राजा बहुत तरह के अत्याचार उन्होंने किए होंगे लेकिन गाय को नहीं काटा और कटने नहीं दिया हमारे देश में मुस्लिम राजाओं के समय में तो कानून था कि कोई अगर गाय काट देगा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे तो भारत में मुस्लिम राजाओं के शासन में भी गाय नहीं कटी लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गाय काटना शुरू किया गाय काटना शुरू किया अपने मांस खाने के लिए क्योंकि अंग्रेज कौन गाय का मांस खाने वाली कौम है तो हल्ला मचना शुरू हुआ सारी देश में कि क्यों अंग्रेज गाय काट रहे हैं तो अंग्रेजों ने गाय काटने का कानून बना दिया फिर और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हम गाय थोड़ी काट रहे हैं हमने तो कानून बनाया है उसका पालन कर रहे हैं अब वो कानून है कि गाय कटे ऐसे ही अंग्रेजों ने शराब पीने का कानून बनाया है इस देश में 1760 के पहले इस देश के सारे दस्तावेज मैंने छान मारे 1760 के पहले का एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला मुझे कि भारत में कहीं शराब बिकती थी और 1760 के पहले का एक भी प्रमाण नहीं मिला इस देश में कि लोग सामूहिक रूप से शराब पीते थे ना तो लोग शराब पीते थे ना यहाँ शराब बिकती थी क्योंकि शराब बनती नहीं थी सोमरस बनता था वो दूसरी चीज है शराब बिल्कुल दूसरी चीज है और लोग भी जो पीते थे ना चोरी चोरी छुपके छुपके कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा अंग्रेजों का अधिकारी जो रॉबर्ट क्लाइव आया उसने सबसे पहला कानून दो बनाया इस देश में गाय काटने का कानून 1760 में बनाया और शराब की दुकानों को लाइसेंस देने का कानून भी 1760 में बनाया और सबसे पहला शराब खाना कोलकाता में शुरू हुआ और सबसे पहला कतलखाना भी कोलकाता में शुरू हुआ और जो कतलखाना रॉबर्ट क्लाइव ने सत्रह में खोला था वो कतलखाना अभी 2009 में भी शुरू है रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में वहां एक दिन में 300 सौ गाय कटती थी अब आजादी के तिरसठ साल में उस कतलखाने में चौदह हजार गाय रोज कटती है और जो एक शराब की दुकान खोली थी लाइसेंस देकर रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में कोलकाता में वो एक शराब की दुकान अब भारत में लाइसेंसधारी 32,000 शराब की दुकानों में बदल चुकी है माने 1760 में एक शराब की दुकान थी अब भारत में लाइसेंसधारी 32,000 शराब की दुकानें हैं और बिना लाइसेंसधारी कितनी है उसकी गिनती सरकार के पास नहीं है वो शायद लाखों में निकल सकती है तो अंग्रेजों का तरीका था लूटना है बर्बाद करना है खत्म करना है किसी कौम को किसी समाज को किसी देश को तो कानून बना दो और कानून बना के वो सब करो ताकि दुनिया में कोई बदनामी ना करे तो मलेशिया में उन्होंने कानून बना दिया कानून क्या बना दिया कि मलेशिया में जितने भी रबर के पेड़ हैं वो सब अंग्रेज सरकार की संपत्ति है उनसे निकला गया रबर सारा अंग्रेज सरकार का होगा ये कानून बन गया माने मलेशिया का आदमी अपने ही पेड़ से रबर नहीं ले सकता आप जानते हैं रबर कैसे आती है दूध निकलता है जैसे हमारे बहुत सारे पेड़ों में रस निकलता है ना तार के पेड़ में रस निकलता है उससे गुड़ बनता है ऐसे रबर के पेड़ में सफेद रंग का दूध निकलता है उस दूध को गरम करते करते रबर बनता है तो वो दूध कोई मलाया नागरिक नहीं ले सकता और दूध लेने के लिए कोई मलाया नागरिक पेड़ में कट नहीं लगा सकता ये कानून बना दिया और ये कानून बनाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कानून की भाषा देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट माने जंगलों को संरक्षण देने का कानून तो संरक्षण कैसे दिया जा रहा है जो मूल नागरिक हैं वो पेड़ को कट नहीं लगा सकते दूध नहीं ले सकते अंग्रेज सरकार सभी पेड़ों का दूध निकालेगी वो दूध इंग्लैंड भेजा जाएगा वहां उससे रबर बनाया जाएगा वो रबर लाकर मलेशिया में बेचा जाए इसी तरह अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया कि टिन जो है ना टिन जमीन में से निकलता है पत्थर के रूप में तो सारा टिन का पत्थर अंग्रेज सरकार की संपत्ति है वो इंग्लैंड जाएगा टिन बनकर वापस मलेशिया में आएगा सोना जितना निकलता है सोने की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं चांदी की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं तांबे की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं इस तरह के कानून बनाकर पूरी मलेशिया की संपत्ति पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया फिर मलेशिया के नागरिकों ने संघर्ष किया ये तो हर देश की कहानी है कि जब भी कोई देश विदेशियों का गुलाम हुआ है थोड़े दिनों के बाद उस देश की जनता को जागृति हुई है और उसने संघर्ष किया है तो मलाया नागरिकों ने संघर्ष किया जबरदस्त संघर्ष किया और उस संघर्ष का तरीका वही था कि उन्होंने अपनी भाषा को पहले आगे बढ़ाया अंग्रेजों ने पूरे मलेशिया में अंग्रेजी भाषा को स्थापित कर दिया था अंग्रेजी भाषा के स्कूल अंग्रेजी भाषा में काम करने वाली संस्थाएं सारे मलेशिया में मलाया नागरिकों ने उनका बहिष्कार करना शुरू किया और उनकी जो भाषा है मलय उसको उन्होंने प्रश्रय देना शुरू किया फिर स्वदेशी वस्तुओं को प्रश्रय देना शुरू किया मलाया के नागरिकों ने तय किया कि हम वही खाएंगे वही पिएंगे, वही ओढ़ेंगे वही बिछाएंगे जो हमारे मलेशिया में पैदा होता है अंग्रेजों का बनाया हुआ ना खाएंगे ना पिएंगे, ना ओढ़ेंगे ना बिछाएंगे अंग्रेजों की सभी वस्तुओं का बहिष्कार अंग्रेजों की भाषा का बहिष्कार अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार इस तरह से जबरदस्त आंदोलन चला उस आंदोलन के गर्व में से एक स्वतंत्र मलेशिया एक आजाद मलेशिया निकला और मलेशिया उन्नीस में आजाद हुआ भारत तो आजाद हुआ 1947 में मलेशिया हमसे 10 साल के बाद आजाद हुआ उन्नीस में इकतीस अगस्त उन्नीस को मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उन्होंने अपना संविधान लागू किया आपको सुनकर हैरानी होगी मलेशिया का संविधान जब लागू हुआ तो सबसे पहला जो काम उन्होंने किया और कानून बनाया कि इस पूरे संविधान के लागू होने के बाद मलेशिया का सारा काम मलय भाषा में चलेगा स्थानीय मातृभाषा में चलेगा और वही हमारी राष्ट्रभाषा होगी भले ही उसमें शब्द कम हो या उसकी गुणवत्ता कुछ कम हो भाषा उनकी अपनी बनाई फिर उन्होंने भूषा अपनी लाई फिर भोजन अपना लाया फिर वस्तुओं का उत्पादन अपने स्तर पर करना शुरू किया और आज होते होते होते होते मलेशिया एशिया के देशों में सबसे समृद्धशाली देशों में तीसरे नंबर पर गिना जाता है सबसे समृद्धशाली एशिया में गिना जाता है चीन को फिर उसके बाद गिना जाता है जापान को अभी थोड़े दिन से भारत मलेशिया से थोड़ा आगे निकल गया है तो भारत और अंत में चौथा नंबर मलेशिया का ही है इतना विकसित हुआ है और इतना देश को उन्होंने वैभवशाली बनाया है स्वदेशी के रास्ते चलकर आंदोलन करके स्वतंत्रता हासिल करके आत्मविश्वास और उत्साह से तो ये जो कहानियां हैं अलग अलग देशों की ऐसी कुल इकहत्तर देशों की कहानियां हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए आजाद हुए अफ्रीका की भी कहानी ऐसी ही है अफ्रीका जो साढ़े चार सौ साल गुलाम रहा आप जानते हैं अफ्रीका के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों का कब्जा पुर्तगालियों के कब्जा फिर अंग्रेजों का कब्जा फिर उस कब्जे से अफ्रीका आजाद हुआ और अफ्रीका तो सबसे नजदीक में आजाद होने वाले देशों में गिना जाता है अफ्रीका 16वीं शताब्दी में गुलाम हो गया था और उन्नीस में जाकर आजाद हुआ है तो 1600 से लेकर उन्नीस तक तीन साल कोई देश गुलामी में रहा और आजादी की लड़ाई लड़ता रहा कभी पुर्तगालियों से कभी अंग्रेजों से कभी छुटपुट दूसरे देशों से और अफ्रीका की भी कहानी यही है कि वहां संपत्ति बहुत है संसाधन बहुत हैं आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार अफ्रीका में दुनिया में सबसे बड़े हीरे का भंडार अफ्रीका में दुनिया में सबसे बड़े कोयले का भंडार अफ्रीका में दुनिया में सबसे बड़े माइका का भंडार अफ्रीका में दुनिया में सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार अफ्रीका में जितनी बेशकीमती धातु हैं का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में दुनिया में जितनी भी बेशकीमती धातुए हैं जिनका चलन सोने के बाद सबसे महत्व माना जाता है सब अफ्रीका में है और अफ्रीका को तीन सौ चौरानवे साल निचोड़ लिया चूस लिया पूरी तरह से अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के पहले पुर्तगालियों ने मुश्किलों से अफ्रीका आजाद हुआ है और अफ्रीका वासी इस बात को कहते हैं कि उनकी आजादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है महात्मा गांधी ने उनको रास्ता दिखाया कि आजादी लानी चाहिए महात्मा गांधी आप जानते हैं बैरिस्टर बन अफ्रीका गए थे नौकरी की तलाश में और एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे पीटर मैरिस्बर्ग नाम के स्टेशन पर गांधी जी को एक गोरे टिकट कलेक्टर ने धक्का मारकर ट्रेन से फेंक दिया उनका सामान भी फेंक दिया और बात क्या थी गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था लेकिन अफ्रीका में कानून था कि फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों का ही है गोरे लोगों का ही है कोई काला आदमी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता भले उसके पास वैध टिकट हो तो तो गांधी जी को इस आधार पर निकाल दिया गया गांधी जी रात भर पीटर मैरिथबर्ग स्टेशन पर ठिठुरते रहे ठंड भयंकर थी बर्फ पड़ रही थी ठंड का समय था गांधी जी कांप रहे थे ठिठुर रहे थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हर समय मेरे मन में दो ही प्रश्न आ रहे थे कि इस देश में ऐसे ही अगर बदनामी में जीना है इसी तरह से अपनी बेइज्जती करवा के जीना है तो यहां रहना मंजूर है या भारत वापस चला जाऊं वो मंजूर है गांधी जी कहते हैं रात भर मेरे मन में अंतर संघर्ष चला एक मन कहता था कि मैं भारत वापस चला जाऊं क्योंकि यहां पग पग पर कठिनाइयां हैं हर अधिकार गोरे लोगों के हाथ में है काले लोगों के हाथ में कुछ नहीं है दूसरा मन गांधी जी का कहता था नहीं यहीं रहूं और संघर्ष करूं गांधी जी कहते हैं जब सवेरा हुआ तो मेरे मन का द्वंद्व छट गया मैंने संकल्प लिया कि मुझे यहीं रहना है और काले लोगों के समर्थन में उनके सहयोग में संघर्ष करना है वहां से गांधी जी की यात्रा शुरू हुई और फिर सारी कहानी पूरी दुनिया जानती है गांधी जी ने वहां पर आश्रम बनाया कार्यकर्ताओं की भर्ती की और उन कार्यकर्ताओं की मदद से अंग्रेज सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष का एक ही मुद्दा था कि जो अधिकार गोरे लोगों को है वो सब काले लोगों को मिलने चाहिए जो सुविधाएं गोरे लोगों को है वो सब काले लोगों को मिलनी चाहिए इस संघर्ष में गांधी जी वहां जेल भी गए अदालतों में उन्होंने कई बार बहस की उनकी एक बहस जरूर कहना चाहूंगा पहली बार जब गांधी जी काले लोगों की वकालत करने के लिए अंग्रेज जज के सामने खड़े हुए तो उन्होंने गुजराती पगड़ी बांध रखी थी काठियावाड़ी तो अंग्रेज जज गुस्सा हो गया उसने कहा यह पगड़ी उतारनी पड़ेगी तो गांधी ने कहा यह पगड़ी नहीं उतरेगी तो अंग्रेज ने कहा कि आपका जो वकालत करने का अधिकार पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा तो गांधी जी ने कहा बहुत अच्छा कर दीजिए और उसके बाद आप जेल भी भेजना चाहेंगे तो मैं मंजूर करूंगा जाने लेकिन ये पगड़ी नहीं उतरेगी तो जज ने कहा इसमें खास बात क्या है ये पूरी बहस चल रही थी अंग्रेजी में तो जज ने कहा इस पगड़ी में खास बात क्या है तो गांधी जी का उत्तर था ये भारतीय पगड़ी है ये किसी के सामने उतरती है तो वो सिर्फ ईश्वर के सामने उतरती है किसी दूसरे के सामने ये नहीं उतर सकती और आप ईश्वर नहीं है ये तो मेरी पक्की मान्यता है इसलिए आपके सामने तो ये पगड़ी नहीं उतरेगी भले मैं जेल चला जाऊं भले मेरे वकालत करने का अधिकार निरस्त हो जाए और गांधी जी ने वहां से यात्रा शुरू की और उस यात्रा में आप जानते हैं सफलता मिली फिर बाद में भारत में आए तो अफ्रीका के नागरिक मानते हैं और उनके जो सबसे बड़े नेता जिन्होंने आजादी की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी नेल्सन मंडेला वो गांधी जी को ही अपना गुरू मानते रहे और वो कहते हैं कि जेल में जितने साल अंग्रेज सरकार ने मुझे बंद करके रखा मेरे कमरे में एक ही चीज थी महात्मा गांधी की फोटो और भगवत गीता। जितने भी देश गुलाम हुए अंग्रेजों के या दूसरे देशों के उन्होंने आजादी के बाद सबसे पहला काम जो किया है अपने देश की भाषा को ठीक किया है। हम आजादी के बाद अपनी भाषा ठीक नहीं कर पाए सभी देशों ने आजादी मिलने के बाद अपनी मातृभाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया हम भारतवासी इतने कम नसीब हैं या दुर्भाग्यशाली हैं कि आजादी मिलने के तिरसठ साल के बाद भी हम हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके दूसरी बात जो दूसरे देशों से समझ में आती है वो ये कि जो भी देश गुलाम हुआ और आजादी आई तो उन्होंने गुलामी के दिनों के सारे कानून बदल दिए और संविधान उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया लेकिन भारत की आजादी के तिरसठ साल के बाद इस देश का बदनसी है कि हमने अंग्रेजों के बनाए हुए चौंतीस हजार सात कानून जस के तस इस देश में अपना लिए हमने उन कानूनों को नहीं बदला और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था हमारे ऊपर हजार साल गुलामी लाने के लिए उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे प्रावधानों को हमने भारत के संविधान में शामिल कर लिया और भी देशों से जो देखने को सीखने को मिलता है वो ये कि गुलामी के बाद किसी भी देश ने अपनी मूल संपत्ति को विदेशियों के हाथ में नहीं दिया मलेशिया ने या जापान ने या तो क्यूबा ने या तो अमेरिका ने इन सब देशों का उदाहरण देखने से पता चलता है कि उनकी सारी जमीनें उन्होंने अपने हाथ में रखी खदानें उन्होंने अपने हाथ में रखी जिसको कोर सेक्टर कहते हैं अर्थव्यवस्था में वो सब उन्होंने स्वदेशी हाथों में रखा है लेकिन भारत की बदमसी है कि आजादी के तिरसठ साल के बाद इस देश का पूरा का पूरा कोर सेक्टर विदेशियों के हाथ में है आप जानते हैं कि हमारे देश की सरकार ने लाखों एकड़ जमीन इस देश की विदेशी कंपनियों को दे रखी है आप जानते हैं कि इस देश में विदेशी कंपनियों को चौहत्तर प्रतिशत पूंजी निवेश करने का रास्ता खोल रखा है कई कई क्षेत्रों में तो सौ विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खोल रखा है हमारी सरकार ने हमारे देश में जमीने विदेशियों के लिए हमारे देश में पानी विदेशियों के लिए हमारे देश में सड़कें विदेशियों के हमारे देश के संसाधन विदेशियों के लिए अब तो ऐसा लग रहा है कि सेवा के क्षेत्र में भी विदेशी आ रहे हैं बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को सरकार लाने जा रही है वकालत के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने की तैयारी कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने की तैयारी हो रही है माने ये बदनसीबी भारत में ही शिक्षा के क्षेत्र में विदेशियों को लाने की तैयारी हो रही है विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के लिए यहां रात दिन सरकार प्रयास कर रही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी खोले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोले ताकि यहाँ के विद्यार्थी जो अदकचरे अंग्रेज हैं, वो पूरी तरह से पक्के अंग्रेज बन जाए और उन्हीं की सेवा में रात दिल लगे रहें तो हर क्षेत्र को विदेशियों के हवाले किया जा रहा है हमारी माइनिंग विदेशी कंपनियों के हाथ में आपको मालूम है हमारे देश में हीरे और पन्ने की वैसे तो बहुत ज्यादा खदान है नहीं मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कुछ खदाने हैं जहाँ हीरा निकलता है पन्ना निकलता है वो खदाने भी हमने विदेशियों को दे रखी है कंपनियां विदेशी हैं जिनके हाथ में पूरी खदानों के लीजिंग लाइसेंस दे दिए गए तो भारत में आजादी के तिरसठ साल के बाद भी सब चीजें विदेशियों के लिए की जा रही हैं। और जो देश हमसे बाद में आजाद हुए और हमसे पहले गुलाम हुए उन्होंने कभी अपने यहां ऐसा काम नहीं किया कि विदेशियों को सारे क्षेत्र खोल दिए हों तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में तो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का ज्यादा अच्छा समय और ज्यादा अच्छा मौका अब आया है और ज्यादा तेजी से हमको इस दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए तैयारी करनी है एक आजादी की लड़ाई हम लड़ चुके हैं अंग्रेजों से जिनको हम गोरे अंग्रेज मानते हैं दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है इन काले अंग्रेजों से जो भारत में पैदा हुए हैं लेकिन अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रहे हैं जो भारत में पैदा हुए हैं और अंग्रेजों जैसी सरकार चला रहे हैं अंग्रेजों की सरकार बजट बनाती थी तो उनका नियम था कि 90 प्रतिशत खर्चा सरकार के लिए होगा 10 प्रतिशत खर्चा विकास के लिए होगा अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में तिरसठ साल में जो बजट बन रहे हैं उसमें भी नियम यह है कि नब्बे खर्चा सरकार के लिए होता है दस खर्चा विकास के लिए होता है अंग्रेजों की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करती थी इस देश में अंग्रेजों के बाद तिरसठ साल की सरकारें भी भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे भारत को लूटता था वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे भारत को लूटता था केनिंग ने जैसे भारत को लूटा करजन ने जैसे भारत को लूटा हमारे देश में रॉबर्ट क्लाइव के केनिंग के वॉरन हेस्टरिंग्स के नए नए अवतार पैदा हो गए मुझे तो ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं उसी की आत्मा हमारे देश के कुछ भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में प्रवेश कर गई है तो लुटेरे अंग्रेज चले नहीं गए इस देश में से उन्हीं की आत्मा को छोड़ गए हमारे यहाँ इन काले अंग्रेजों के लिए और वो लूटने में लग गए हैं देश को बर्बाद करने में लग गए हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में बहुत अनुकूल माहौल है बहुत अनुकूल वातावरण है एक दूसरी क्रांति के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए आजादी की पहली लड़ाई हुई अंग्रेजों को भगाने के लिए अब आजादी की दूसरी लड़ाई होगी काले अंग्रेजों को भगाने के लिए और अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था को बदलने के लिए अंग्रेजीत को हटाने के लिए और अंग्रेजी कानूनों को जड़मूल से खत्म कराने के लिए तो हमको भारत स्वाभिमान की यह लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को एक अंतिम मुकाम तक पहुँचाना है हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हमको अंग्रेजियत हटानी है इस देश में से अंग्रेजों के बनाए गए कानून हटाने हैं अंग्रेजों के बनाए गए नियम बदलवाने हैं अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलना है और पूरा परिवर्तन करके इस देश को सच्ची स्वतंत्रता दिलानी है सच्ची आजादी दिलानी है और सच्चे स्वराज की स्थापना करनी है और ये इसलिए करना है कि हमारे शहीदों का सपना यही था हमारे देश के जो आदि क्रांतिवीर रहे हों वासुदेव वलवंत फड़के और सबसे अंतिम क्रांतिवीर रहे हों इस देश में जो विनायक दामोदर सावरकर तो वासुदेव वलवंत फड़के से शुरू करके विनायक दामोदर सावरकर तक सात लाख बत्तीस हजार क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं सबका सपना एक ही था कि अंग्रेज जाए वो तो एक बात है अंग्रेजीत जाए वो उससे ज्यादा बड़ी बात है सारे क्रांतिकारियों के घोषणा पत्रों को आप पढ़ेंगे देखेंगे वो हमारे देश के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय रहे हों या भगत सिंह रहे हों बटकेश्वर दत्त रहे हों अरविन्दो घोष रहे हों चंद्रशेखर आजाद रहे हों आशफाक रहे हों कांतिया टोपे रहे हों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो रानी झलकारीबाई हो रानी चित्तूर चन्म्मा हो भगत सिंह उधम सिंह सबका एक ही सपना था अंग्रेज जाए वो तो एक बात है अंग्रेजों की व्यवस्था अंग्रेजों के कानून अंग्रेजियत जाए वो ज्यादा बड़ी बात है महात्मा गांधी तो कहा करते थे अंग्रेज चाहे तो मेहमान की तरह रह सकते हैं लेकिन अंग्रेजियत हमें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं है अंग्रेजों के कानून अंग्रेजों की नीतियां अंग्रेजों की व्यवस्था हमें बर्दाश्त नहीं है तो क्रांतिकारियों का सपना अधूरा है वो पूरा करना है महापुरुषों का सपना है वो पूरा करना ये महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया भगवान श्री राम आए श्री कृष्ण आए महावीर आए गौतम बुद्ध आए महर्षि दयानंद आए ये सब महापुरुषों जो हजारों हजारों की संख्या में हैं, इन्होंने भी भारत भूमि पर जन्म लिया है तो भारत भूमि पे शुभ अगर आचार्य श्री के शब्दों में कहूं तो शुभ की स्थापना के लिए उन्होंने जन्म लिया इस देश में बुराई का नाश हो अच्छाई की स्थापना हो रावण का नाश हो और रामराज्य की स्थापना हो कंस का नाश हो कृष्ण नीति की स्थापना हो तो सारे महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लिया है तो रावण और कंसों जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त करना रावण क्या था एक व्यवस्था का प्रतीक था ना उसने सोने की लंका बनाई थी सोने की लंका का मान्य है कि एक ऐसा स्थान जहां पर सारा धन और संपत्ति और वैभव इकट्ठा हुआ बाकी सब जगह गरीबी बदहाली और एक लंका में एकदम भवन और ऐश्वर्य गगनचुंबी चुम्बी इमारत तो सोने की लंका तो प्रतीक है सारा धन संपत्ति रावण के पास समाज के पास कुछ नहीं तो वो रावड़ एक व्यवस्था का नाम था रावड़ खाली व्यक्ति नहीं था वो पूरी व्यवस्था थी लूट लूट कर लोगों का धन एक जगह इकट्ठा कर लेना लोगों को धन से वंचित कर देना ऐश्वर्य से वंचित कर देना उनके मूल अधिकार से उनको वंचित कर देना उस व्यवस्था का नाम रावड़ था कंस भी ऐसी ही एक व्यवस्था का नाम था कंस के साथ जो श्री कृष्ण का संघर्ष था वो क्या था पूरे के पूरे इलाके का सारा दूध सारा दही सारा मक्खन कंस के लिए जाता था कृष्ण का कहना था क्यों जाना चाहिए और जो ले जाएगा उनको ले जाने नहीं दिया जाएगा लुटवाया जाएगा और लोगों में बांटा जाएगा तो श्री कृष्ण भी स्वदेशी आंदोलन के ही पोषक थे और श्री राम भी ये स्वदेशी आंदोलन के पोषक थे आज जो हमारे देश में विदेशी कंपनियां हैं एक व्यवस्था का प्रतीक उस जमाने में रावण और कंस थे उसी व्यवस्था का प्रतीक जो लूटखोरी की व्यवस्था है शोषण की व्यवस्था है आम आदमी को अपने अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था है और आम आदमी के जीवन को लगातार तकलीफ में डालने वाली व्यवस्था है तो श्री राम का जन्म हुआ हो श्रीकृष्ण का जन्म हुआ हो महावीर स्वामी का गौतम बुद्ध का महर्षि दयानंद का यह सब महापुरुषों का जन्म ही हुआ इस देश में शुभ की स्थापना करने के लिए अच्छाई की जीत कराने के लिए सच्चाई की जीत कराने के लिए और व्यवस्था के लिए श्री राम ने भी रावण को मारकर व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया था आप ध्यान रखिएगा खाली सत्ता परिवर्तन नहीं किया था व्यवस्था परिवर्तन किया था और व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था श्रीकृष्ण ने कंस को मारकर व्यवस्था परिवर्तन किया था पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था तो सारे महापुरुष इस देश में जो आते रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए आए हैं सत्ता परिवर्तन किसी का लक्ष्य नहीं था लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है इसलिए उन्होंने सत्ता का भी परिवर्तन किया था और अंत में व्यवस्था का भी परिवर्तन किया था भारत स्वाभिमान अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है इसमें से सत्ता परिवर्तन हो जाए तो वो हमारे लिए पहले चरण की बात है हमारा अंतिम चरण तो व्यवस्था परिवर्तन का काम है तो हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हमारे शुभेक्षक हमको आशीर्वाद देने वाले परम पूजनीय आचार्य श्री ये सब हमारे साथ में है आशीर्वाद दे रहे हैं शुभकामनाएं दे रहे हैं हमारे साथ हमको उत्साह दे रहे हैं हमको दिशा दिखा रहे हैं रास्ता बता रहे हैं क्योंकि दिशा और रास्ते का बड़ा महत्व होता है व्यवस्था परिवर्तन के काम में थोड़ी सी दिशा भटक जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है थोड़े से भी आंदोलन में कहीं कमी आ जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में परम पूजी स्वामी जी आचार्य श्री और उनके सब सहयोगी साधु संत वृंद हमें दिशा दिखा रहे हैं हम सब उनके सेनानी बनकर इस भारत स्वाभिमान के अभियान को सफल बनाएंगे ही क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है जो श्री राम श्री कृष्ण या आचार्य चाणक्य का रहा है हमें सत्ता नहीं चाहिए सिंहासन नहीं चाहिए पद नहीं चाहिए प्रतिष्ठाएं नहीं चाहिए लेकिन व्यवस्था बदलनी है उस व्यवस्था बदलने के काम में सत्ता बदलती है ये हमारे लिए गौड़ है व्यवस्था बदले वो हमारे लिए सबसे महत्व का है भगवान और ईश्वर हमको इसमें जरूर कामयाब बनाएंगे जरूर हमें सफलता देंगे क्योंकि हम ईमानदारी से अपने काम में लगे हैं हम सब ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से अपने जोश और उत्साह से अपने पूरी ऊर्जा को बनाए रखकर इस काम में लगे हुए हैं तो जरूर ईश्वर हमारी मदद करेंगे जरूर ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलेगा सदगुरू का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद दोनों मिल जाए तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं और मैं अंत में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं कि गुलामी का पहाड़ कितना भी मजबूत हो बहिष्कार के एक अमोघ शस्त्र से पूरी तरह टूट जाता है चकनाचूर हो जाता है तो बहिष्कार का आंदोलन हम फिर चलाएंगे अंग्रेजियत के खिलाफ विदेशियत के खिलाफ और हर गुलामी के पहाड़ को हम तोड़ देंगे ऐसी भावना के साथ आपका आभार बहुत बहुत धन्यवाद